और को दीवाणी जाता है करता करता आपका और है ज्यादा पैसा मिले ज्यादा लाल होता है साधना थोड़ा मिले है और पैसा को आगे बढ़ाते हैं आपके लिए और पैसा पैसा हमारे लिए है और व्यक्ति करता क्या पैसा के लिए पैसा कमाने के लिए अपने आप का उपयोग करता है हमारा चाहिए था हमारे लिए पैसा है ना कि पैसा के लिए हम हैं। तो जहां जहां आप साध्य और साधन को भेद करेंगे साध्य साधक साधन इन ती तीनों का विवेक जब हो तो हम सभी दुखों से छूट सकते हैं और इसके विपरीत यदि साध्य साधक साधन तीनों का विवेक न हो तो व्यक्ति दुखों से छूटना तो दूर की बात है और इस दुख को प्राप्त करता है विवेक क्या है पहले हमने विचार किया कि सत्य असत्य को कर्तव्य अकर्तव्य को धर्म अधर्म को अलग अलग देखना इसका नाम है विवेक पृथक पृथक देखना अलग अलग जानना आप इसको व्यापक रूप में कहीं भी लागू कर सकते हो जड़ को अलग देखें चेतन को अलग देखें साध्य को देखें, सावन को देखें, देखे जहां भी ये जीवन में निवारा में आप देखेंगे विवेक का क्षेत्र आपको मिलेगा दोनों को पृथक पृथक देखना उचित अनुचित कर्तव्य अ कर्तव्य इसका नाम है विवेक वैराग्य क्या होता है विवेक के माध्यम से हमने जो सत्य को जाना उस सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना इसका नाम है वैराग्य बच्चे का उदाहरण मैंने दिया था बच्चा अग्नि को पकड़ नहीं जाता है जब तक तो विवेक ना हो और विवेक हो जाता है तो पता चल जाता है हाथ जल गया तो फिर दोबारा वो पकड़ता नहीं है तो विवेक के द्वारा जो सत्य असत्य का परिजन हो सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना इसका नाम है वैराग्य जब तक तो विवेक नहीं हुआ तब तक तो वैराग्य नहीं होगा विवेक कारण है वैराग्य उसका कार्य है अभ्यास क्या है विवेक के द्वारा आपने जो जाना है उसको तो प्रयोग में मार मार लाना इसको हम कहते हैं अभ्यास विवेक से आपने जाना कि ये वस्तु ऐसी है उसको तो प्रयोग में लाना उसको बोल में लाना उसका नाम है अभ्यास जो वस्तु जैसा है उसको ऐसे जानने का नाम है विवेक और जानकर असत्य से पृथक सत्य से युक्त पहना वैराग्य है और उसके लिए जो हम लगातार उसको बनाए रखना उसका नाम है अभ्यास विवेक विवाद अभ्यास अन्य शब्दों में हम कहते हैं पहले आपको जानना पड़ता है पहले जानते हैं जानने के बाद हम वैसे आचरण करते हैं और जैसे आचरण करते हैं उसे लाभ उठाते हैं ये केवल आत्मा परमात्मा मुक्ति के लिए ना ये आपके व्यवहार में सब जगह लागू होता है भोजन कैसे बनाना है पहले आपको क्या करना पड़ेगा जानना पड़ेगा ये ज्ञान होगा। गया थोड़ा आप भेवन मनाने लग गए तो कर्म हो तो जैसे ज्ञान होगा वैसे कर्म करेंगे और भ्रमन मनाने के बाद उसका उपयोग करेंगे प्रयोग करेंगे खाएंगे तो ये अभ्यास होगा तो ज्ञान कर्म उपासना विवेक वैराग्य अभ्यास जाने करे लाभ उठाये ये जीवन में आपको सब जगह मिलेगा तो व्यवहार के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो जीवन में हो अथवा तो सामना में हो दोनों क्षेत्र में आपको विवेक वैराग्य अभ्यास ज्ञान कर्म उपासना ये तो आपको सब जगह समान रूप से प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग करना उनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है तो विवेक के बारे में विचार करते हुए हमने ईश्वर का विवेक किया प्रकृति का विवेक किया और जीवात्मा का विवेक किया वैराग्य के बारे में कल कुछ चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो वैराग्य के लिए कृष्ण ने कहा कि वृष्ट और आनुश्रमिक विषय से पृथक हो जाना उसके तो प्रति हमारे अंदर कृष्णा ना होना इसका नाम है वैराग्य लेकिन इसमें कुछ शर्तें बताएं हैं कि कल्पना करो एक व्यक्ति भिकारी अब उसको हवाई जहाज में उनमें इच्छा नहीं है तो उसको हम क्या वैराग्य कहेंगे तो इसलिए ऋषि ने एक शब्द रखा दृष्ट दिश्टा, सभी विषय तो कृष्ण से रशिकार संज्ञा वैरागिन उसकी व्याख्या करते हुए वार्षिक लिखते दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोग हो अभी दिव्य विषय का संप्रयोग हो और अभिव्य विषय का संप्रयोग हो तब भी हमारे चित्त में वही कृष्णा न हो तब हम उसको वैराग्य कहते हैं जैसे विकार का उदाहरण हुआ तो ऐसे ही कोई व्यक्ति हमेशा मल्या भोजन खाता है उसके पास सामान्य भोजन आ जाए तो उसने चित्त में विकार होता है, है कि नहीं होता है चाहे दिव्य भोजन आए चाहे अभिव्य भोजन आए चाहे दिव्य विषय उपस्थित हो चाहे अभिज्ञ विषय उपस्थित हो हमारे चित्त में कैसी स्थिति रहती है यदि हम दोनों स्थिति में हेय और से रहित होते हैं तब उसका नाम है वैराग्य और भी सब तो बताइए दिव्य और दिव्य विषय संपर्य व्यक्ति चित्त विषय दो से दर्शिना चित्त में ऐसी स्थिति होनी चाहिए विषय में उसको दुख लिखाई दे तब जाकर माना जाएगा कि वैराग्य जैसे कि उदाहरण बताए तो एक व्यक्ति हलवाई के दुकान में काम करता है सुबह से शाम तक तो मिठाई बेचता मिठाई नहीं खाता है क्यों तो नहीं खाता है क्योंकि मिठाई खाएगा तो मालिक उसको बंद देगा अथवा उसके बेतन से पैसा काट देगा इसलिए मिठाई नहीं खा रहा है। तो मिठाई न खाने पर भी उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसको मिठाई से वैराग्य है तो ऋषि कहते हैं विषय दोष बस्सी नित्त में ऐसी स्थिति आए के विषय में दुख दिखाई दे भोग न करने के बहुत सारे कारण हो है सकते हैं लेकिन हम जब उसमें दुख का दर्शन करके भोग से निवृत्त होते हैं तब तो उसका नाम वैराग्य होता है अन्य किसी कारण से जब हमको दुख दिखाई नहीं दे रहा है अन्य किसी कारण से हम विषय से पृथक होते है तो उसको वैराग्य नहीं कहा जाएगा ऐसे ही और एक शर्त महसी ने बताया प्रसंख्या बलात् भवात्मिका प्रसंख्या के दल से पत्तेजान के दल से भोग के स्वरूप से रही होना चाहिए कल्पना करिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया मधुमेह रोग हो गया और डॉक्टर मना किया है खाने के लिए तो उसके खाने के प्रति जो लालसा है वो लालसा तो अभी भी बनी नहीं है लेकिन तो खाने से उसका परिणाम आ जाता है उसको हानि उठाना पड़ता है इसलिए भोग नहीं कर रहा है उसको अभी पत्तेजान नहीं है प्रत्यज्ञान ना होते तो हुए विशेषज्ञ तक हो रहा है तो उसको हम वैराग्य नहीं कहेंगे महर्षि व्यास जी कहते हैं कि प्रसंख्यान बलात्म नवात्मिका प्रत्येज्ञान के बल से आत्मा में ये स्टान खाए अपना कोई भोजन करे ये आत्मा का भाग नहीं बनेगा आत्मा चेतन पदार्थ है उसका अलग अस्तित्व है जड़ पदार्थों का अलग अस्तित्व है ये आत्मा का भाग नहीं है आत्मा से इसको पृथक पृथक देख रहा है तब उसको विवेक है तब हम उसको वैराग्य कहेंगे इसके अतिरिक्त और किसी कारण से यदि भोग से पृथक होता है तो उसको हम वैराग्य नहीं कहेंगे इसको मानसी ने वैराग्य का नाम लिया है और आगे इसके पर वैराग्य की चर्चा की है पर परकार जानते हैं आत्मा परमात्मा परकार्थ क्या होता है बढ़िया उत्कृष्ट सबसे अच्छा जो होता है उसको परम कह देते हैं तो इसके अगर पर वैराग्य की चर्चा है तो इसमें इसका नाम है अपर वैराग्य सांसारिक सभी विषयों से और जिन जिन विषयों को आपने भोगा नहीं है लेकिन सुना है। उनसे जो वैराग्य होता है उसका नाम है अपर वैराग्य अंग्रेजी ने कहेंगे तो लोअर ये निम्न स्तर का राज्य है इससे भी ऊंचा राज्य है ये वैराग्य भी प्राप्त होगा तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो यही बड़ी है इस वैराग्य को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो संप्रजात समान ही लग जाती है और इसके आगे संप्रज्ञान समान में क्या होता है तो ये स्थूल पदार्थ जितने भी है संसार में जैसे आप आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं छूकर जाते हैं ऐसे इन पदार्थों का समाज अवस्था में प्रत्यक्ष होता है अंदर अंदर वित्त में उसका प्रत्यक्ष होता है जैसे आप घर में बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है आप घर में बैठकर उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ऐसे ही ईश्वर समाधि में जीवात्मा के चित्त में इन पदार्थों का साक्षात्कार करा देता है इसको हम कहते हैं समान कहिए है, समापत्ति कहिए उस नाम से कहते हैं इसके लिए इतना वैराग्य चाहिए वैराग्य हो तो समान लगती है जैसे विवेक हो तो वैराग्य होता है और तो वैराग्य होने के बाद समान लगती है तो वैराग्य कारण है समान उसका कार्य है समान्य उसका परिणाम है संप्रजन समाधि में क्या होता है स्थूल पदार्थों का भी साक्षात्कार होता है स्थूल भूतों का भी प्रत्यक्ष होता है और सूक्ष्म भूतों का भी प्रत्यक्ष होता है जिनको हम मन मात्रा कहते हैं उनका भी प्रत्यक्ष होता, होता है और मन इंद्रिया उनको आप आंखों से नहीं देख सकते जान नहीं सकते वैज्ञानिक कितने भी यंत्र लगाए मन को वह यंत्रों के माध्यम से देख नहीं सकते इंद्रियों को देख नहीं सकते जो सूक्ष्म होते हैं सांख्य दशनकार कहते हैं अप इंद्रिय होते हैं इंद्रिया इंद्रियों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं तो इनका प्रत्यक्ष कैसे होगा समाधि में होता है और संप्रचार समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष होता है आत्म साक्षात्कार हम जिसको कहते हैं आत्मविवेक आत्मलोभ सामान्य रूप से सब से हमको ज्ञान होता हम अभ्यास करते हैं लेकिन इसका प्रत्यक्ष होता है समाधि में जब जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है और बार बार बार बार व्यक्ति उसका अभ्यास करता है तो उसको गुण मात्र से वैराग्य हो जाता है गुण मात्र से मतलब अब ये संप्रजात समाधि में हमें सत्य गुण का सुख प्राप्त होता है संसर्ग लोगों में राजसिक और तामसिक सुख प्राप्त होते हैं सात्विक सुख भी मिलता है आप शंका समाधान में सुन रहे थे आचार्य बता रहे थे ज्ञान में लौटते हैं बहुत अच्छा लगता है तो ये जो सुख है किसका सुख है सत्योगुण का सुख है बताया था तो सत्योगुण का सुख जो मिलता है सत्योगुण के सुख से ही व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है ये सबसे ऊंचा वैराग्य है उसका नाम है पर वैराग्य सबसे उत्कृष्ट वैराग्य उस समय केवल ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा रहती है और सब इच्छाए समाप्त हो जाती है वह जो वैराग्य है वो प्रकार ये और बाढ़ वाला जो वैराग्य उसको ऋषि कहते हैं ज्ञान प्रसाद मातम ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा और जिसके प्राप्ति होने से व्यक्ति क्या करता है मार्षि लिखते हैं ऐसे जो ख्याति ऐसे जो लोध ख्याति प्राप्त हो जाता है जिसको आत्मा का बोर हो जाता है आत्मा और प्रकृति को बिल्कुल साफ अलग अलग देखता है उस तो व्यक्ति को ऐसी अनुमति होती है कि प्राप्तम प्रापणियम जो मुझे पाना था वह मैंने पा लिया पाने वो वह कुछ नहीं रहा ये व्यक्ति केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति इस वैराग्य को प्राप्त करता है संसार में और किसी व्यक्ति राजा को महाराजा को बलवान को खिलाड़ी को किसी को भी पूछ लीजिए कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे वो पाना था मैंने पा लिया पाने योग्य शेष कुछ नहीं रहा कोई नहीं कह सकता केवल एक योगी व्यक्ति कह सकता है विवेकी व्यक्ति कह सकता है वैराग्यवान व्यक्ति कह सकता है मुझे जो पाना था वह मैंने पा लिया और क्या अनुभव होता है क्षीणा क्षेत्र है क्लेशा संसार में मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके करने में कार्य ऋषि कहते एक ही कार्य है हमारे अंदर जो क्लेश है उनको क्षीण करना है कल ही मैंने आपके सामने नवेदन किया था यदि मनुष्य जीवन पाकर हमने अपने क्लेशों को क्षीण किया कम किया समाप्त कर दिया तो पूरा ही सफलता प्राप्त होगी और जब हमने कम किया तो भी हमने जीवन में कुछ किया है करने योग्य कार्य तो यही है अपने अंदर जो क्लेश विद्यमान है उनको क्षीण करना है उनको कम करना है उनको हटाना है तो वो व्यक्ति जब इस वैराग्य को प्राप्त करता है विवेक को प्राप्त करता है आत्मलोध को प्राप्त करता है उसको ऐसा इस अनुभव होता है कि क्षीणा चेतज्ञा क्लेशा जो क्षीण करने के जो प्लेस थे उनको मैंने क्षीण कर दिया छिन्ना श्रिष्ट परवाह भवा संक्रमा कहता है छिन्न कार्यता तोड़ तो देना मैंने तोड़ तो दिया। क्या चीज तोड़ दी तो, तो, तो कहते हैं श्रिष्ट परवाह श्रिष्ट का तो चिपक कर रहना एक बार हमको जो जीवन मिला है जीवन के बाद मृत्यु होगी मृत्यु के बाद अगला जन ये परस्पर जुड़े रहते हैं जैसे गन्ना आपने देखा है तो एक पोरी दूसरे पोरी जैसा जुड़ा रहता है जिसमें गांठ होता है तो जैसे ये जुड़े रहते हैं ऐसे ही है हमारा जीवन मृत्यु फिर जन्म फिर जीवन फिर मृत्यु ये जुड़ा रहते है ये जो चक्र है तो इस चक्र को मैंने तोड़ दिया ऐसे वो विवेकी व्यक्ति अनुभव करता है वैराग्यवान व्यक्ति अनुभव करता है जो पाना था मैंने पा लिया जो करना था मैंने कर लिया और वो जन्म मरण का चक्र है इसको मैंने तोड़ दिया और आगे चलकर कहते हैं ज्ञान से पराकाष्ठा एवं वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा को ही वैराग्य कहा जाता है ज्ञान की चरम सीमा ज्ञान की जो ऊंची स्थिति है उसी का नाम है वैराग्य तो सोचा था कि हमारा ज्ञान भावात्मक हो सकता है भ्रमात्मक हो सकता है संसात्मक हो सकता है और निर्णयात्मक हो सकता है निर्णय जब हो गया ये वस्तु ऐसा ही है तो हम उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं उसी का नाम वैराग्य विवेक हुआ तो वैराग्य होगा विवेक होते ही वैराग्य होता है चाहे किसी भी पदार्थ के बारे में ईश्वर के बारे में भी हो सकता है जीवात्मा के बारे में भी हो सकता है प्रकृति के साथ में हो सकता है और ये जितनी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन हैं इन सबके साथ ऐसे हमारा विवेक हो तो वैराग्य तुरंत होता ही है और विवेक का ही चरम सीमा है उसका नाम है वैराग्य स्थिति ज्ञान की चरम सीमा है वो तो वैराग्य है आपके मन में प्रश्न उठाया कि हम तो बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन हमारा व्यवहार में नहीं आता है साब्दिक ज्ञान है क्रोध करना हानिकारक है हम जानते हैं सब जानते हैं लेकिन अभी वैराग्य नहीं हुआ अर्थात क्रोध हम अग्नि करते है तो ये जो ज्ञान है हमारा ये शाब्दिक ज्ञान है इसको विवेक नहीं करते ये का अर्थ होता है पत्ते तो तो ज्ञान वास्तविक रूप में जैसे बच्चा अग्नि को पकड़ने से हाथ जल गया हम उसको विवेक हो गया ऐसे तो जिस दिन हमको लगेगा क्रोध करना हानिकारक है उस दिन हम क्रोध कर ही नहीं सकते जिस दिन हमको अनुभव हो जाएगा झूठ बोलना हानिकारक है उस दिन हम झूठ बोल ही नहीं सकते हमको तो दिखता है कि झूठ बोलने से कुछ लाभ है इसलिए पूरा मन झूठ बोल देते है तो ये विवेक अभी हुआ नहीं है तो इस शादिक ज्ञान को विवेक तक पहुंचाने के लिए हम यही उपाय करते हैं श्रवण मनन विधिद्वासन साक्षात्कार इसके माध्यम से हम अपने शादिक ज्ञान को वहाँ तक पहुँचाते हैं इसी के लिए जो हम बार बार प्रयास करते हैं उसी का नाम है अभ्यास जो चीज हमने जाना उसको व्यवहार में लाने के लिए जो प्रयत्न करते रहते हैं उसी का नाम है अभ्यास महर्षि पतंगों ने ही सूत्र में कहते हैं तत्र स्थित यत्नो भाषा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम है अभ्यास स्थिति का तो ज्ञान हो गया और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम साधनों का उपयोग करते हैं इसी का नाम है अभ्यास तो विवेक का अर्थ तो जानना वैराग्य का अर्थ है तो सत्य को ग्रहण करना और सत्य को छोड़ देना और अभ्यास का अर्थ जो हम विवेक से जान करते हैं उसी स्थिति में पहुँचने के लिए लगातार उसका जानते हुए करने योग को करते रहना और छोटे को छोड़ते रहना इसी का नाम है अभ्यास ये विवेक वैराग्य अभ्यास हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इन्ही शब्दों से हम कहते है कि के लिए हैं कि विवेक वैराग्य अभ्यास कहिए इसी का हम अलग शब्द दे देते है शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हमारा जीवन सफल होता है इसी ये प्रयत्न है इसी के लिए हम शिविर में आए हैं और इसी के लिए हम ये सब जन प्राप्त करते हैं ताकि हमें विवेक वैराग्य और अभ्यास से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं मासी कपिल जी ने सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में बताया था पहले दिन भी आपको बताया था कि विवेक अशेल से दुख निवृत कृपा कृत्यता नेपरा विवेक से ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है न उतरा और कोई साधन नहीं है इसमें कोई विकल्प नहीं है जैसा भोजन करते हैं चाहे आप रोटी खाएं चाहे आप चावल खाए से कोई वेक खाए तो आपकी भूख मन जाएगी लेकिन संसार में जितने भी पदार्थ है उनमें से विवेक का कोई विकल्प महर्षि कपिल ने स्वीकार नहीं किया है महर्षि कपिल जी कहते हैं केवल विवेक से ही समस्त दुख दूर हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं है तो विवेक कैसे प्राप्त हो इसके लिए महर्षि ने अगले अध्याय में चौथे अध्याय में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जो की कहानियों के माध्यम से समझाने के लिए चौथे अध्याय में बताए हम प्राय करके जानते हैं सुनते हैं कि ये जो तो पठन पाठन है वैराग्य ये नाम लोग ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है मह कपिल ही चौथे अध्याय के पहले सूत्र में लिखते हैं, राजपुत्र वक्त तत्व को देशात राजपुत्रों को ही वैराग्य हो सकता है और हमारी ये भारतीय संस्कृति ऐसे है यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट भी संपूर्ण चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़कर विवेक वैराग्य को प्राप्त करके जंगल में जाते थे मानपस्थी होते थे, थे और समाधि लाभ करते थे श्री रामचंद्र जी क्या आप जानते हैं और श्री कृष्णचंद्र जी भी मानपस्ती होते और महर्षि याज्जल के जी उनका उपदेश सुनकर जनक जी जो राजा थे राजपाठ छोड़कर वह विवेकी होंगे वैराग्यवान होंगे तो राजपुत्र को भी तत्वपदेश से विवेक प्राप्त हो सकता है केवल ब्राह्मण ही विवेक वैराज को प्राप्त कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है राजा उनको भी हो सकता है और केवल राजा ही कर सकता है इतनी बात नहीं है महारि कपिल भी आगे कहते हैं पिशाच रथ अन्यर्थ उपदेश पिशाच व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है पिशाच का थो? जैसे वो भूत प्रेत पिशाच है वो वाला तो नहीं है पिशाच का अर्थ है जैसे जिसके कुल में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है उसके कुल में मानसा मांसाहार है उसके कुल में अन्य कर्म है निमित्त कर्म सब उनके कुल में हो रहा है उस तो कुल में भी जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको भी विवेक हो सकता है इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं प्राचीन उदाहरण में तो ऐसा आता है कि महाभारत युद्ध से पहले गीता का उपदेश हुआ है कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे थे और यहाँ को एक नील खड़ा हुआ था नील कहां थे जाते जाति जंगली जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था तो उसको भी ये सुनने के बाद विवेक हो गया वैराग्य हो गया तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में आते हैं और आधुनिक में आप जानते होंगे कई सारे वैज्ञानिक हमारे ऐसे हुए जो चकरासी के रूप में काम करते थे कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं अध्यापक पूछता है विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते हैं। और चपरासी के रूप में वो कार्य करते करने वाला व्यक्ति उत्तर दे देता है तो फिर उसको अध्यापक आगे अवसर देता है बुरे बुरे वो प्रगति करते हैं और ये भी वैज्ञानिक बन जाते हैं तो ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जो होते हैं जो नीचे के कुल में उत्पन्न होते हैं तो ऐसे नियम नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तभी उसको विवेक होगा कोई तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ तभी उसको विवेक होगा कुल में उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकता है तो विवेक वैराग्य प्राप्त करने के लिए उपाय बताते हैं महर्षि कपिल जी तो आवृत्ति ही असकृत उपदेशा उपदेश को बार बार आवृत्ति करना चाहिए जो आपको ये उपदेश मिला है इस उपदेश को बार बार आवृत्ति करेंगे तो आपके अंदर विवेक वैराग्य उत्पन्न होंगे एक बार सुनने से कुछ नहीं होता है उधर से सुने उधर से चला गया आचार्य सत्यजीत जी आपको शंका समाधान कक्षा में बता रहे थे इन्ही बातों को यदि आप छह महीने के बाद सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो नई बात है नई नई बातें जैसे लगेगी तो एक बार सुनने से तो विशेष लाभ नहीं होता इतने केवल परिचय प्राप्त होता है बस बार सो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सो बार कम से कम तो पढ़ लिया हमें प्रभाव नहीं बताते रहते कोई भी शास्त्र हो आप सो बार उसको पढ़ो आपको जरूर समझ में आएगा याद नहीं हो जाता है। तो याद होने के लिए तो हमको बार बार बार बार करना पड़ता है तब जगह याद होते हैं तो ऐसे बताते हैं कोई शास्त्रीय प्रभाव है दस बार बोलेंगे तो जवान में चढ़ती है अष्टम भवन यानी ऐसी पुस्तक आपको एक बार पढ़ेंगे तो आप दोबारा उसको उच्चारण भी नहीं कर सकते ऐसे संस्कृत भाषा में लिखिए जिनका अभ्यास नहीं है एक बार पढ़ेंगे तो सूत्र आपको जवान में नहीं चढ़ेंगे पांच दस बार दोहराएंगे तो आपको जवान में चढ़ेंगे सो बार यह ढोलेंगे तो आपको याद रह जायेंगे हजार बार करेंगे तो और भूलेंगे नहीं और लाख करेंगे तो आपको अगले दिन नहीं चला जायेगा तो कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि लाख बार यदि आपने अष्टभ दो दी तो अगले जन्म जन्म से आपको याद हो जाएंगे इतना है आपका याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी तो अगले जन्म आप सरलता से याद कर सकते हैं जिनको अभी संस्कृत में रुचि है अगले जन्म में भी उसको संस्कृत में रुचि होगी तो जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं, उसका हमारे अंदर संस्कार पड़ता है तो संस्कार अगले जन्म तक जाता है तो उसके लिए बार बार आवृत्ति करने की आवश्यकता है शास्त्रों को एक बार पढ़ने से नहीं होता बचपन में भी हम लोग सीखते थे अक्षर सीखते थे अल्फाबेट्स तो एक को कितने बार हम दो तब जाकर हमको आता है तो इन शास्त्रों को बार बार आवृत्ति करने से हमें याद होता है ये विवेक वैराग्य उत्पन्न होते हैं एक बार से नहीं होता है क्यों तो नहीं होता कि पुराना संस्कार हमारा प्रबल है अन्य चीजों के लौकिक संस्कार हमारा बहुत अधिक है इसलिए इस विवेक वैराग्य के बारे में एक बार सुनने से हमें प्राप्त नहीं होते हैं अगले सूत्र में बताया पितृ पुत्राभम उर वर्षनाथ विवेक प्राप्ति के लिए एक उपाय बता रहे हैं कि विवेक कैसे प्राप्त होता है तो कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु और बेटे का जन्म जब व्यक्ति देखता है और अपने ऊपर लागू करता है जो भी वृद्ध होता है वृद्ध होने के बाद मरना निश्चित है जातक ही ध्रुवो मृत्यु जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होती है और जो मरता है वो तो दोबारा जन्म लेता है ये तो जन्म और मृत्यु को जब व्यक्ति देखता है विचार करता है व्यक्ति को उदय होता है पिता पिता-पुत्र से वेद नाम समझाने के लिए अपने पिता क्योंकि अपने परिवार में हम जब देखते मृत्यु को नजदीक से तो व्यक्ति को वैराग्य होता है हर एक व्यक्ति के घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है और किसी न किसी का जन्म होता है तो मृत्यु को देखने से वैराग्य होता है महर्षि दयानंद ने अपने घर में बहन की मृत्यु और चाचा की मृत्यु देखी है देखने के बाद हमको वैराग्य हुआ हम सब नहीं देखते हैं। हमें वैराग्य नहीं होता क्यों नहीं होता है को कैसे वैराग्य होगा? तो वैराग्य का कारण जो है उसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा मृत्यु तो हर एक व्यक्ति देखता है आप सब भी यहाँ पे बैठे हैं घर में हो परस में हो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मृत्यु तो आपने देखा ही है तो देखने मात्र से वैराग्य नहीं होता है देखने मात्र से जो वैराग्य होता है वो तो स्मशान वैराग्य होता है पूर्व वेर के लिए होता है हट हाँ जाता है लेकिन जो व्यक्ति उसके ऊपर सोचता है विचार करता है उसको विवेक होता है उसको वैराग्य होता है मांसी बयान में मृत्यु को देखने के बाद सोचने लगे कि मृत्यु क्या चीज है पूछने लगे सबको तो लगे तो लोगों ने कहा मृत्यु सबको प्राप्त होती है तो क्या मुझे ही मानना पड़ेगा हाँ मनना पड़ेगा और उस मृत्यु से बचने के लिए प्या करके गए और पूछते रहे मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है लोगों कहा मृत्यु से बचने का उपायता है तो योगियों के पास है तो योगियों के पास कैसे है जेव मंत्र नहीं आता मृत्यु को दूर कर देते हैं अमर हो जाते हैं ये जो जन्म मिला उसमें तो मृत्यु होगी लेकिन आगे फिर हमारा जन्म तो नहीं तो मृत्यु नहीं होगी आप मृत्यु के दुःख से छूटना चाहते हैं तो आपको जन्म से छूटना पड़ेगा जन्म लेना चाहते हैं तो मृत्यु से छूट नहीं सकते वो भी जन्म लेगा उसको तो मृत्यु उसकी मृत्यु तो होगी होगी जन्म है तो मृत्यु है। हो मृत्यु से बचना है तो जन्म से छूटना पड़ेगा और जन्म से छूटना हो तो क्या करना पड़ेगा विवेक वैराग्य तो जो व्यक्ति मृत्यु के ऊपर अधिक विचार करता है वो विवेक वैराग्य को प्राप्त करता है उसके संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो वो जन्म नहीं होता है जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती है तो पिता की मृत्यु और पुत्र का जन्म इसका इसको देखने से ही व्यक्ति को वैराग्य होता है युवक की प्राप्ति होती है आगे कहते हैं श्यन सुख दुख की त्याग योगा ध्यान श्वेन कहते बाज पक्षी को बाज पक्षी पक्षियों जो मांसाहारी प्राणी है वो मांस के टुकड़ा को लेकर जाता है और दूसरा बड़ा बलवान प्राणी उसके ऊपर है वो देखता है अरे और भी बाज पक्षी मांस के टुकड़े को छोड़ दो तो जो मांसाहार बड़ा बलवान प्राणी है वो तो मांस के टुकड़े को ले जाएगा बाज को छोड़ देगा और बाद में भी मांस के लोग से मांस के टुकड़े पर ना छोड़ो तो क्या होगा वो बलवान प्राणी है वो तो बाझ के ऊपर आक्रमण करेगा आक्रमण करेगा मार भी खाना पड़ेगा और मांस भी छोड़ना पड़ेगा तो कहते हैं सेवन पक्षी जैसे त्याग कर दे तो सुखी रहेगा और त्याग ना करे तो बीमार होगा दुखी होना पड़ेगा ऐसे ही है कहते हैं सांसारिक विषय सांसारिक सुख उनको यदि आप त्याग करते हैं प्यार तो आप सुखी रहेंगे और यदि आप न करेंगे प्यार करेंगे नहीं तो आप दुखियेंगे क्या तो दुखिएगा मृत्यु के समय व्यक्ति को बहुत बड़ा दुख होता है कष्ट होता है क्यों होता है जीवन भर की जो कमाई है वो तो छूटती है बचपन से लेकर इतना प्रसार किया पढ़ाई की लिखाई की नौकरी की धंधा की अब उसके बाद पैसा कमाया पैसा कमाकर मकान बनाया धन सम्पत्ति कमा की गाड़ी मकान जो भी आपने बनाया यहाँ पर मृत्यु होगा ये क्या होता सारे के सारे यहां से छूट जाएंगे, इसलिए व्यक्ति को बहुत भय होता है व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है जीवन माँ कमाई छूट रहे है तो इसलिए व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है तो, तो जीते जी अभी व्यक्ति कर देता है विवेक वगैरह जी को प्राप्त कर लेता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा और यदि त्याग नहीं करता तो बल पूर्वक वो होगा जो भी आपने कमाया है हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते छूटना तो है ही बुद्धिमत्ता किसने है करेंगे तो सुखी होंगे और वियोग होगा तो दुखी होंगे धन की ऐसी तीन गति बताई जाती है क्या क्या गति बताई जाती है भोग बांध और नाश या तो धन हमने कमाया उसका भोग किया उपयोग किया प्रयोग किया अपने लिए प्रयोग किया उसका एक उपयोग हो गया और दूसरा अपने लिए भोग नहीं किया दूसरों को बांध दिया वो भी बढ़िया है उपयोग हो गया और यदि तीन बोल वो दो, दो काम नहीं किए तीसरी गति होती है धन की नाश आपको छूटना ही पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा उसका विनाश हो जाता है तो धन की दो गति बढ़िया है या तो अपने लिए जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करें और दूसरों के लिए दान दे यदि ये दो आप नहीं करते हैं तो जो कहना है यहाँ रह जाएगा हमारे उपदेशक लोग बहुत उपदेशक ट्राई करके सुनाते हैं आप यदि यहां पर बान नहीं तो अगले दिन में आपको नहीं जाएगा ये भगवान के बैंक में जमा हो गया आपने जब दान दिया तो भगवान के खाते में जमा हो गया अगला जन्म आपको भगवान देने वाले हैं तो वो आपको फिर यहां उपलब्ध करा देंगे जो साहब पैसा अभी हो गया तो बैंक में जमा कर देते है, है और सकता है निकाल देते हैं और यदि आपने दान नहीं दिया यहीं रखिए ना रह गया वो तो अगले जन्म आपको नहीं मिलने वाला है वो धनानी घनेश गोष्ठे धन को कमाए हैं वो धनी में ही रह जाता है आप यदि किसी को दान दिया सदपोध दिया तो वो धन आपको अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है लेकिन यदि धन नहीं कमाए पहले लोग धन को गाड़ कर रखते थे बेट होते नहीं थे लोग कहा रखते थे जमीन में गाड़ कर रखते थे दीवारों में अंदर रखते थे वो वहीं रह जाता है वो धन आपको अगले वन में प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं शयन वध सुख दुखी त्याग व्योग करेंगे तो सुखी होंगे नहीं तो व्योग होगा तो दुखी होंगे अगला सूत्र कहते हैं अहिम निर्णय रात को आत्मनिरीक्षण में आप सुन रहे थे साप के शरीर के ऊपर एक बन जाता है और केचुली जब होता है उसमें कठोरता आती है और साप जैसे में लगता है तो चुभता है वैसे हमारा हाथ यहां से मुड़ता और यहां कोई कठोर चीज बांध दिया जाए जैसे हम मोड़ेंगे तो चुभेगा तो सांप के शरीर में ऐसी स्थिति है तो केचुनी ऊपर होता है तो चुभता रहता है तो, तो सांप क्या करता है जाकर किसी कील हो नकीला पदार्थ हो लकड़ी हो तो वहां जाकर फंसा देता है केचुनी को और उल्टा होकर निकल जाता है तो केचुली अलग हो जाता है और सांप अलग हो जाता है आपने रात को सुना था, जैसे से अलग हो जाता है फिर सांप जैसे युवावस्था को प्राप्त कर लेता है ऐसे बल आ जाता है तो अपने शरीर के ऊपर जो केचुली है उसको छोड़ देने से सांप सुखी हो जाता है ऋषि यार उदाहरण देकर कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति अपने शरीर आदि को तो जब छोड़ देता है तो सुखी होता है मोक्ष के लिए व्यक्ति कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए हम संसार का उपकार करना चाहते हैं, यहां रहना चाहते है जो लोग कहते हैं संसार में नो करेंगे यहाँ बहुत मजा है ये तो अलग बात है और जो लोग कहते हैं संसार में परोपकार करना चाहते हैं मोक्ष में नहीं जाना चाहते वो जो कहते हैं जो कथन ही गलत है मोक्ष हमें नहीं चाहिए बोलाते कथन मोक्ष में कोई कांटे नहीं छूटते मोक्ष में होता क्या पहले समझ लीजिए सारे दुख आपके छूट जाते हैं और नित्य आनंद प्राप्त होता है अब ये बताइए कौन व्यक्ति ऐसा होता है, है जो दुख से छूटना नहीं चाहता है हर व्यक्ति चाहता है और आनंद को प्राप्त करना कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है तो जब हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि हम दुख से छूट जाए और आनंद को प्राप्त करें तो ये कथन ही गलत है हम मोक्ष नहीं चाहते हर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए उन मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते मोक्ष का स्वरूप समझते नहीं है इसलिए कह रहे थे हमको मोक्ष नहीं चाहिए प्रधानमंत्री हमारा बहुत सरल उदाहरण देकर समझाते कह रहे हैं आपको कमरे में बंद कर दिया जाए खाना पीना सब दे दिया जाए और कहा जाए की आपको बाहर निकलनी नहीं देंगे तो आपको मंजूर है क्या ये तो हुआ आपका जब आप वो छोटा सा बंधन नहीं चाहते हैं वो बड़ा बंधन कैसे चाहेंगे शरीर से हम अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती शरीर में रहते हुए सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी ऊंग में मोक्ष में जाएंगे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी जो भी इच्छा करेंगे वो तो ईश्वर की शक्ति से सहायता से पूर्ण हो जाती है खाना पीना गन्ना ठन्ना मौज करना जो भी आप ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे सब कुछ ईशोक की ओर से छूटे जैसे आप एक कमरे में बंद कर रहना नहीं चाहते हैं ये आपको पसंद नहीं है ऐसे तो ये बड़ा बंधन है जीवन में रहना एक बड़ा बंधन है उस तो बड़े बंधन को कैसे स्वीकार करेंगे छोटा बंधन स्वीकार नहीं है तो बड़ा बंधन भी स्वीकार नहीं है हर आदमी मोक्ष को चाहता है लेकिन तो वो मोक्ष का स्वरूप न जानने के कारण वो तो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तो शरीर है कि बंधन है शरीर में हम बनले हैं इस शरीर को छोड़ने से जैसे सांप केचुनी को छोड़कर सुखी हो जाता है तो वैसे ही ये शरीर और विषय भोग ये केचुनी के समान है इनको छोड़ने से व्यक्ति साप के समान सुखी हो जाता है और एक उदाहरण छिन्न हस्त वाह छिन्न हस्त कल्पना करिए किसी के उंगली में अथवा हाथ में सांप ने काट लिया सांप काट दिया अब आजकल तो बहुत चिकित्सा व्यवस्था है आधुनिक व्यवस्था है फिर भी नगर से तो ज्यादा दूर रहते हॉस्पिटल आसपास में नहीं है तो क्या करते थे उंगली को काटा तो सांप ने उंगली को बस दिया तो को काट दे तो आप सुखी होंगे बच जाएंगे वहां तो हाथ का उदाहरण लिया एक हाथ खराब हो जाए आजकल भी ऐसी स्थिति बनती है किसी ने किसी के हाथ में दुर्घटना से कट जाता है तो वह सड़ में लग जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ में आ गया तो उसे ऊपर वाला भाग से काट देते हैं तो कहते तो काट देंगे तो बच जाएंगे नहीं तो सेफ्टी हो जाएगा पूरा शरीर में फैल जायेगा तो फिर जीवित रहना संभव नहीं है उसको उदाहरण के रूप में कहा छिन्न हस्त हाथ को जैसे काट देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है क्योंकि हाथ में कुछ कमियां हो गई चाहे सामने ने काट लिया हो अथवा हाथ में शक्ति को आज की भाषा में कहे तो रोग हो गया शक्ति को उसको काट देंगे तो आप सुखी रहेंगे और नहीं तो दुखी रहेंगे ऐसे ही हमारे जीवन में इन विषयों का बिंदु संस्पर्श होता है उसको तो निर्दीकार तो विषय और विषय बहुत अंतर है जहर को तो खाने से व्यक्ति मरता है लेकिन तो विषय ऐसे हैं, इनको तो स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति दुखी होता है विषय भोगने की इच्छा आपके अंदर पैदा हुई और आपके सामने अवसर नहीं है भोग नहीं पा रहे तो अन्दर या नर दुखी होते हैं ये तो दुखी होना मृत्यु के समान उन्होंने कहा जौर को तो खाने से मरता है लेकिन विषयों को स्मरण करने से व्यक्ति मर जाता है ऐसे ऐसे विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय में कुछ उपाय बताए समय हो गया तो उन पर हम विराम हैं किसी ने एक प्रश्न पूछा है सुनविया होता है कि पुरुष और स्त्री का कर्म के अनुसार शरीर मिलता है क्या अगले जन्म में स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष मानता है ये वैदिक मान्यता नहीं है वेद में ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जिसको एक बार स्त्री का शरीर मिल गया तो उसको हमेशा स्त्री का ही शरीर मिलेगा हम इसको कर्म का फल मानते हैं तो कर्म बदल जाए तो शरीर भी बदल जाएगा पुरुष का भी ऐसा ही है और मनुष्यों का भी ऐसे है ब्रह्म कुमार वाले ऐसे मानते है कि जो मनुष्य है हमेशा मनुष्य ही रहेगा पशु तो तो है, है। तो पशु रहे गाय तो वाने से गाय ही रहेंगे घोड़े वाले घोड़े ही रहेंगे क्या तो इसमें मुक्का अंतर हो जायेगा मनुष्य पाप करेगा तो गरीब के घर में जन्म हो जाएगा लीला लमड़ा हो जाएगा और पुण्य करेगा तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यह वैदिक मान्यता नहीं है वैदिक मान्यता में तो है जब मनुष्य पाप करता है तो उसको दंद के रूप में वृक्ष जो मिलती है कीड़े मक्खी मच्छर सांप बाघ ये सब उपनिषद में वर्णन है ऐसे ऐसे जन्म मिलते हैं और जब पाप कम हो जाते हैं पाप पुण्य बराबर हो जाए तो पुण्य अधिक हो जाए तो फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलता है मनुष्य में ही रिच को घर में धीरे धीरे जन्म मिलता है पाप पुण्य बराबर है तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है सामान्य का अर्थ हम ऐसे समझते हैं सामान्य जिनमें विद्या बल बुद्धि धन संपत्ति अधिक न हो ऐसे परिवार में जन्म होगा सामान्य राषण कहे तो सूद्र के परिवार में जन्म होगा और ज्यादा पुण्य करेंगे तो वैश्य के घर में जन्म होगा धन संपत्ति कुछ प्राप्त हो जायेंगे और ज्यादा पुण्य करेंगे तो क्षत्रिय के घर में जन्म हो जाएगा क्षेत्रीय तो के घर में, में क्या होता है मान सम्मान धन प्रतिष्ठा सब और ज्यादा पुण्य करेंगे तो ब्राह्मण के घर में जन्म होगा ब्राह्मण कौन होते हैं जो वेर आदि शास्त्रों को पठन पठन करते हैं और जिनका जीवन पवित्र होता है उनको ब्राह्मण करते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है जन्म से ब्राह्मण के घर में आप जन्म हुए तब तक ब्राह्मण है जब तक आपका नया कर्म करने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण के परिवार में जन्म उसको तो, तो ब्राह्मण कहेंगे लेकिन तब तक जब तक वो गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद अपने आचरण को ऐसे नहीं बनाता है गुरुकुल में पढ़ने के बाद फिर उसका दर्ण बदल जाएगा, बदल जाएगा। गुरुकुल में पढ़ने तक उसको हम ब्राह्मण कहते हैं तो क्योंकि संस्कार लिखा है ब्राह्मण का बच्चा हो तो उसको दूध पिलाए क्षत्रिय का हो तो ये बागो का अर्थ और वैश्य का हो तो उसको श्रीखंड खिलाए तो ये जन्म से तब तक है जब तक वो विद्या अध्ययन नहीं करता तब तक उसका रहेगा विद्या अध्ययन करने के बाद फिर वो जैसा आचरण करता है उसके आधार पर उसका बदल जाएगा और और अधिक पुण्य करें तो ब्राह्मण के तो घर में नहीं जन्म होता है लेकिन वो ब्राह्मण भी प्रतिष्ठित होता है संपन्न होते हैं जैसे महर्षि दयानंद का जन्म हुआ होता उनके पिताजी ब्राह्मण तो थे और साथ साथ उनके जमींदारी भी थी बहुत अधिक धन सम्पत्ति उनके पास था वह उसे घर में जन्म होता है और जब व्यक्ति सौ प्रतिशत कर्म करता है तो फिर उसका मोक्ष हो जाता है और उसको जन्म नहीं मिलता है तो वहां तक पहुंचना है तो पाप में जायेंगे तो ये कीड़े मकड़े वृक्ष योगी से लेकर गाय घोड़ा कुत्ता बुल्ली मक्षी मच्छर ये सब होते हैं और पुण्य में जायेंगे तो फिर सामान्य मनुष्य शूद्र फिर उससे बढ़िया वैश्य उससे बढ़िया क्षत्रिय उससे बढ़िया ब्राह्मण और उससे भी बढ़िया आगे चलकर मोक्ष हो जाता है ये कर्म फल है जो पुरुष है कर्म के आधार पर स्त्री बन सकते हैं और स्त्री कर्म के अनुसार पुरुष भी बन सकते हैं ऐसा कोई बंधन नहीं है एक बार स्त्री हो जाता तो हमेशा स्त्री होंगे ऐसे नहीं है एक बार विराम देते हैं एक बार ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार शांत भी करेंगे sande prame prame